भाष्य अध्याय अठारह किम तद कौन से हैं सो कहते हैं मन्मनाद्भक्तौ मध्याजी मा नमस्कुर मे वैश्य सत्यम थे प्रतिजाने प्रियमें मन्मनाभव मच्चिभव भजनो मद्भनोभव मध्य मद्याजी मद्यजनशीलो भव ममस्कुरु नमस्कारम नमस अपि मम एव करु तू मुझ में मनवाला अर्थात मुझ में चित्तवाला हो मेरा भक्त अर्थात मेरा ही भजन करने वाला हो और मेरा ही पूजन करने वाला हो तथा मुझे ही नमस्कार कर अर्थात नमस्कार भी मुझे ही किया कर तत्र वासुदेवे त्रे वर्तम वासुदेव सर्वर्तसाध्यसाधन प्रयोजनों म्यसी आगमिष्यस सत्यं ते तब प्रतिजानी सत्या प्रतिज्ञा कौमी प्रियः असी ये इस प्रकार करता हुआ अर्थात मुझ अर्थ मुझवासुदेव अपने समस्त साध्य साधन और प्रयोजन को समर्पण करके तू मुझे ही प्राप्त होगा इस विषय में मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा प्रिय है एवं भगवत है सत्य प्रतिज्ञ बुद्धवा भगवद्भक् भावी मोक्ष फलम अवधार्य भगव्चरण इति वाक्यर्थ कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार भगवान को सत्य प्रतिज्ञ जानकर तथा भगवान की भक्ति का फल निसंदेह एकांतिक मोक्ष है यह समझकर मनुष्य को केवल एकमात्र भगवान की शरण में ही तत्पर हो जाना चाहिए कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्यम ईश्वर शरणा शरणता उपसृत्य अथ इदानीम कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शन सर्वेदात विहिम वक्तव्यम आह कर्मयोग निष्ठा के परम रहस्य ईश्वर शरणागति का उपसंहार करके उसके पश्चात अब कर्मयोग निष्ठा का फल स्वरूप समस्त वेदांतों में कहा हुआ यथार्थ ज्ञान कहना है इसलिए भगवान बोले सर्वधर्मा परित्यज्य मावेक शरणं व्रज सर्वपापेभ्यो च अहम वाम सर्वेभ्यो मोक्षय्या मारचुच सर्वधर्मा चेधर्मा विवक्षितत्वात् सर्व नाविरतो श अधर्म अृह्य नैस्कर्म्य च इत्यादि धर्म स्मृतिभ्यः समस्त धर्मों को अर्थात जितने भी धर्म हैं उन सब को यहाँ नष्कर्म कर्माभाव का प्रतिपादन करना है इसलिए धर्म शब्द से अधर्म का भी ग्रहण किया जाता है जो बुरे चरित्रों से विरक्त नहीं हुआ धर्म और अधर्म दोनों को छोड़ इत्यादि श्रुति स्मृतियों से भी यही सिद्ध होता है सर्वधर्मान परित्यज्य संयस्य सर्वकर्माणी एतत्त माम मेक सर्वात्म समम जन्म जरा मरण विवर्जितम् अहम् एव इति एवं एक शरण व्रज न मत्तः अस्ति इति सब धर्मों को छोड़कर सर्व कर्मों का सन्यास करके मुझे एक की शरण में आ अर्थात मैं जो कि सबका आत्मा समभाव से सर्वभूतों में स्थित ईश्वर अच्युत तथा गर्भ जन्म जरा और मरण से रहित हूँ उस एक के इस प्रकार शरण हो अभिप्राय यह कि मुझ परमेश्वर से अन्य कुछ है ही नहीं ऐसा निश्चय कर अहम वा त्वा, ताम एवं निश्चित बुद्धि सर्वपापेभ्य सर्वधर्माधर्म बंधन रूपेभ्यो मोक्षय्या स्वात्म भाव प्रकाशि प्रकाशीकरण उत्तम च नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भाषता है शुचम मां काशी तुम इस प्रकार निश्चय वाले को मैं अपना स्वरूप प्रत्यक्ष कराके के समस्त धर्माधर्म बंधन रूप पापों से मुक्त कर दूंगा पहले कहा भी है कि मैं हृदय में स्थित हुआ प्रकाश में दीपक से अज्ञान जनित अंधकार का नाश करता हूँ इसलिए तू शोक न कर अर्थात चिंता मत कर शास्त्र के उपसंहारक का प्रकरण अस्मिन ही गीता शास्त्रे परम निःश्रेयस साधन निश्चित किम् ज्ञानम किम् कर्म वा व उभयम् इति यह विचार करना चाहिए कि इस गीता शास्त्र में निश्चय किया हुआ परम कल्याण मोक्ष का साधन ज्ञान है या कर्म अथवा दोनों कुतः संदेह पूर्वक या संदेह क्यों होता है ततो मृतमश्नुते तथो तत ज्ञात्वा विषते तदनंतर इत्यादी वाक्या केवलाद ज्ञानाद प्राप्तिम दर्शयति निश्रेयस गुरु दर्शयती इत्येव गुरुकर्म आदिनी अवश्य अवश्यकर्तव्यता दर्शयन्ति उत्तरपक्ष जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर लेता है तदनंतर मुझे तत्व से जानकर मुझमें ही प्रविष्ट हो जाता है इत्यादि वाक्य तो केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति दिखला रहे हैं तथा तेरा कर्म में ही अधिकार है तू कर्म ही कर इत्यादि वाक्य कर्मों की अवश्य कर्तव्यता दिखला रहे हैं एवं ज्ञान ज्ञानकर्मणो कर्तव्यतो तो समुचित अपनी निश्रेयस हेतुत्व साध इति भवेद संशय इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों की कर्तव्यता का उपदेश होने से ऐसा संशय भी हो सकता है कि संभवतः दोनों समुचित मिलकर ही मोक्ष के साधन होंगे किम पुनर मीमांसाफल पू परंतु इस मीमांसा का फल क्या होगा ननु एव निश्रेयस नव अतम सेधनवावधारण अतोस्तीर्णतर मीमांस एक उत्तर पद यही कि इन तीनों में से किसी एक को ही परम कल्याण का साधन निश्चय करना अतः इसकी विस्तारपूर्वक मीमांसा कर लेनी चाहिए